जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग चार आध्यात्मिक कृषि के मूल तत्व साथियों हमारे सामने जितनी भी कृषि पद्धतियां प्रस्तुत हो रही हैं इतना ही नहीं आध्यात्मिक है इतना ही नहीं लाभदेय है ये निश्चित करने के कुछ मानक होने चाहिए there should be some standards to select the best technology कौन से मानक हो सकते हैं मैंने इनके चार मानक निश्चित किए हैं पहला मानक है क्या वह तकनीक जो हम स्वीकार करने जा रहे हैं ज्ञान है विज्ञान है सत्य है धर्म है और क्या अहिंसा पर निर्भर है अहिंसा पर खड़ा है ये पांच मानक मुझे लगता है अगर इन पांच कसों पर हम उस तकनीक को जानते हैं जांचते हैं तो सही दिशा में हम जा सकते हैं। नहीं तो जाना है मुंबई बैठे कलकत्ता के बड़े में मुंबई कभी नहीं पहुंचेंगे आज तक वही हुआ है आज तक वही हुआ है गलत पद्धतियां बताई गई जो अवैज्ञानिक अग, अग, है असत्य है अधर्म है वो बताया गया और परिणाम लाखों किसानों की आत्महत्या है कैंसर डायबिटीज हार्ट आठ जैसे बीमारियों से हत्याए ये मृत्यु नहीं हत्या प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी पहला है ज्ञान ज्ञान माने क्या बहुत सारी परिभाषाएं ज्ञान की दर्शन शास्त्र में दी गई हैं अनेक दार्शनों के माध्यम से लेकिन मैं सरल भाषा में ज्ञान की परिभाषा करूंगा इंद्रिय गोचर माहिती माने ज्ञान मानव के पंच इंद्रिय किसी घटना या घटनाक्रम के बारे में या वस्तु के बारे में जो जानकारी देते हैं वो ज्ञान है मानवीय पंच इंद्रिय कौन कौन से पंच इंद्रिय हमारे आंख है नाक है कान है जीवाय और त्वचा तो है ये मानव के पांच इंद्रिय किसी वस्तु घटना एवं घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी देते हैं उसको ज्ञान करेंगे जैसे मैं उदाहरण दूंगा मैं घने जंगल में गया वहां देखा मैंने एक विशाल का वृक्ष खड़ा है महावृक्ष अनगिनत फलों से लदा हुआ और फलों का रंग हरा है मेरी आंख एक इंद्रिय है मेरी पांच में से वो मुझे बता रही है कि जंगल में हरा भरा वृक्ष है अनगिनत फल लगे हैं और फलों का रंग हरा है यह जानकारी मेरे एक इंद्रिय आंखों ने मुझे दी कौतुलवश एक फल मैने कच्चा तोड़ा हरा और हाथों से उंगलियों से दबाया मेरी त्वचा ने बताया कि एक कठिन है ये मृदु नहीं है मुलायम नहीं है जब मैंने वो फल मेरे कानों के सामने हिलाया अंदर से आवाज नहीं आई मेरे कान ने बताया कि भाई ये बहुत कठिन है जब मेरे नाक के सामने सुंगा तो नाक ने बताया कि खट्टी सुगंध है जब खाकर देखा मेरे युहा ने बताया क्यों खाया ये तो बहुत खट्टा है उस हरे पे फल के बारे में या पेड़ के बारे में जो जानकारी मुझे मेरे आंखों ने दी है मेरे कानों ने नाकों ने यानी मेरे पंचन दिए वो वो है ज्ञान पंद्रह दिन बाद जब मैं दोबारा वहां गया तो देखा बदलाव आ गया है पंद्रह दिन पहले जो फल हरा रंग खाता अब पीला पड़ गया है पंद्रह दिन पहले जो फल हरे रंग का था अब पीला पड़ गया है पीला क्यों पड़ा मुझे मालूम नहीं क्योंकि यह जानकारी मेरे पंजर ने मुझे देने दे सकते कौतूलवश एक पीला फल तोड़ा उंगलियों से दबाया मेरी त्वचा ने बताया ये नरम पड़ गया है ये मृदु बन गया है ये कठिन नहीं है कानों के सामने हिलाया कान ने बताया घुटने अलग हो गई है अंदर से आवाज आ रही है नाक के सामने सुंगा नाक ने बताया मधु सुगंध है जब खाकर देखा मेरी जीवा ने बताया क्या मधु स्वाद है मीठा है ये जानकारी मेरे पंचेंद्र ने मुझे दी लेकिन ज्ञान की सीमा होती है ज्ञान अन नहीं है ज्ञान की सीमा होती है इन पंद्रह दिनों के दरम्यान जो फल हरा रंग का था पीला कैसे बढ़ गया जो फल खट्टा था मीठा कैसे बन गया पीला बनने में मीठा बनने में फल के अंदर ऐसी कौन सी जैविक अभिक्रिया घट गई कौन सी जैवरासायनिक अभिक्रिया घट गई कौन सी रासायनिक अभिक्रिया घट गई कौन से, का से जीवाणु कारण है कौन से इंधर्म कारण है मुझे मालूम नहीं क्योंकि अंदर की जानकारी मेरे पंचें मुझे नहीं दे सकते यानी ज्ञान को भी सीमा है ज्ञान को भी सीमा है जहां ज्ञान की सीमा समाप्त होती है उसके आगे ज्ञान पहुंच नहीं पाता तो वहां दो बातें पहुंच पाती हैं एक तो विज्ञान नहीं तो अंतर्ज्ञान विज्ञान नहीं तो अंतर्ज्ञान अंदर की जानकारी देने वाला विज्ञान है साइंस विज्ञान ने क्या किया वो हरे फल को तोड़ा और पीले फल को तोड़ा उसका विच्छेदन किया एक एक कोशिका अलग निकाली सूक्ष्म दस्य यंत्र के नीचे देखा और बाद में बताया कि भाई ये ये जुआनों इसके लिए कारण है जो बदलाव लाया है इन जुआनों के माध्यम से हुआ है ये इंधन के माध्यम से हुआ है ये जैविक क्रियाएं घट गई है ये जैव रासायनिक क्रिया घट गई है ये रासायनिक क्रिया घट गई है अब एक बिंदु पर पहुंच गए हैं बाह्य जानकारी ज्ञान अंदर की जानकारी विज्ञान लेकिन विज्ञान को भी सीमा है मर्यादा है विज्ञान असीमित नहीं है विज्ञान वही बात बता सकता है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वैज्ञानिक वही खोज सकता है जो है जो नहीं है वो नहीं खोज सकता है ना वैज्ञानिक क्या खोज सकता है जो है वो खोज सकता है जो है ही नहीं वो खोज नहीं सकता इसका मतलब है जो प्रकृति में है वो तो ज्ञान है विज्ञान है जो प्रकृति में नहीं है को क्या है अज्ञान है सरल परिभाषा सत्य क्या है सत्य के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हमारे चिंतकों ने की हैं चाहे पाश्चात्य चिंतक हो दार्शनिक हो या पौरात्य दार्शनिक हो सरल भाषा में अगर हम कहना चाहते हैं तो एक ही वाक्य में सत्य की परिभाषा कर सकते हैं कि जो प्रकृति में अस्तित्व में है वह सत्य है और प्रकृति में अस्तित्व नहीं वो है वह असत्य अगर प्रकृति में अस्तित्व में है ही नहीं तो सत्य कैसे हो सकता है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वह सत्य होता है इसका मतलब है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वह ज्ञान है विज्ञान है सत्य है जो प्रकृति में अस्तित्व नहीं है अज्ञान है असत्य धर्म की परिभाषा क्या होगी अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं महाराज युधिष्ठिर ने अर्चनापुर में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया था सारे आर्यावर्त से और बाहर से भी ऋषि मुनि आए गए आए थे दार्शनिक लोग आए थे विषय था धर्म क्या है लगातार संगोष्ठियां चली लगातार चर्चा चली घनघोर वाक युद्ध हुआ डिबेट हुआ और अंतिम दिन समारोह के समय महाराज कहते हैं कि लगातार आप लोगों ने तीन दिन मूल पर चर्चा की है लेकिन कोई भी एक समान परिभाषा नहीं दे पा कि धर्म क्या है ग्रंथ में धर्मराज बोलते हैं कि संत जिस मार्ग से जाएंगे वही धर्म है धर्म की परिभाषा गीता में भी दी है बाइबल में भी दी है कुरान में भी दी है अवेस्ता में भी दी है इतना है नहीं ही नहीं हीन हो या महायान बौद्ध ग्रंथों में भी दिया है और जैन ग्रंथों में भी दिए लेकिन मैंने देखा इनमें एक वाक्यता नहीं आ रही है अगर आम आदमी को समझे इस भाषा में कहे धर्म क्या है तो एक ही बात कहेंगे सत्य ही धर्म है भगवान श्रीकृष्ण ने अपने वाचा में कहा है कि सत्य ही धर्म है इसका मतलब है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो सत्य ज्ञान है विज्ञान है सत्य है धर्म है जो नहीं है उपस्थित अस्तित्व में वो अज्ञान है असत्य है अधर्म है अहिंसा क्या है अगर मैं कहूं कि शेर अगर बकरी को खाता है तो अहिंसा है हिंसा नहीं है तो आप बोलेंगे कई कहते हो तो क्या बोल रहे हो शेर बकरी को खा रहा है आप बोलते अहिंसाए हां अहिंसा है हिंसा हाँ, नहीं है अहिंसा है कह रहे मैंने कल मैंने बताया था कि ईश्वर को जानना है तो उसकी जो संविधान ईश्वर का प्रकृति को जानना पड़ेगा ईश्वर ने पैंसठ लाख सजीवों को अनेक खाद्य श्रृंखला में बांट दिया है ईश्वर ने पैंसठ लाख सजीवों को अनेक खाद्य श्रृंखला में बांट दिया है लेकिन मानो कोई भी श्रृंखला में नहीं है उसके दो विधान है पहला विधान कहता है अथर्विदा की रचना करते समय इस ऋचा का जो जो से जीवन जुजुआते जाए थे ऋषि ने एक अलग अर्थ बताया कि एक जीव दूसरे पर जीता है और दूसरा जीव अपने शरीर में विजन करता है हम देख रहे हैं यह कानून है भगवान का कानून है प्रकृति का कानून है लेकिन उसके भी नीति शास्त्र है नीति शास्त्र है इस ऋचा का अन्व अर्थ उत्तर मीमांसा में दिया गया है दिया गया कि सजीवन एक दूसरे को जीवन जीने के लिए मदद करता है यह भी प्रकृति में हम देख रहे हैं क्षमता की ऋषि ने इसका जो अनर्थ है बताया वो भी सही है साथियों पहला कानून है भगवान का शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा क्या कानून है पहला शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा पहला कानून दूसरा कानून है शाकाहारी किसी भी हालत में मांसाहार नहीं करेगा भगवान का कानून है शाकाहारी शाकाहारी करेगा दूसरा कानून है किसी भी स्थिति में शाकाहारी मांसाहार नहीं करेगा तीसरा कानून है मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा महासारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा भगवान का कानून है ईश्वर का कानून है। चौथा कानून है किसी भी हालत में एक महासारी दूसरे महासारी को नहीं खाएगा चौथा और प्री सृष्टि मानव छोड़कर इस कानून को अमल में लाती है नीति शास्त्र का ठीक अमल करती है एक मानव है भगवान के कानून को तोड़ता है बगावत करता है भगवान के खिलाफ और खुद को आध्यात्मिक कहता है ईश्वर ने मानव को शुद्ध शत प्रतिशत शाकाहारी के रूप में भेजा है मानव की ये हाथों की पंजे की बनावट जबड़े की बनावट आत की बनावट पूरी शरीर की बनावट शुद्ध शाकाहारी प्राणी के, है दैनंदिन जीवन पद्धति भी शुद्ध पूरी शाकाहारी प्राणी के मानव की चैलेंज है मेडिकल साइंस को शुद्ध करे मानव मासहारी है शुद्ध करे चैलेंज मानव के सारे लक्षण शुद्ध शाकाहारी प्राणी के हैं अगर ऐसा है जिस बंदर से मानव विकसित हुआ ये वैज्ञानिक सिद्धांत है वो बंदर भी अभी तक कौन सा है शाकाहारी का मांसारी है शाकाहारी है मानव कैसे हो सकता है मांसाह मानव मांसारी कैसे हो सकता है यानी शत प्रतिशत अगर अमल करना है ईश्वर के कानून को तो मानव उन्हें शाकाहारी रहना चाहिए मांसरी नहीं रहना चाहिए अगर वो शाकार है तो आध्यात्मिक है मां शाहिए तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान का कानून तोड़ता है बगावत करता है ईश्वर के खिलाफ काम करता है। आध्यात्मिक कैसे हो सकता है इतना बड़ा हाथी आचार बाहुबल अगर मन में लाया बड़ा वृक्ष एक झटके से उखाड़ पर फेंक सकता है इतना आचार बाहुबल शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी हाथी के सामने मांस मास्क घास लगाइए खाने को घास ना दे भूखा रहकर मृत्यु को स्वीकार करेगा लेकिन मांस को स्पर्श नहीं करेगा तो आप लोग आप लोग क्या क्या नहीं खाते हो मुर्गी खाते हो बकरा खाते हो गाय खाते हो भेड़ खाते हो और वो बैल खाते हो और डुक् सोर भी खाते हो पंछी भी खाते हो पेट नहीं भरता कालखाने भी खाते हो सड़के भी खाते हो पैसे भी खाते हो सब खाते रहते हो शाम को मंदिर में जाते हो माला पहनकर भगवान को ठकते हो क्या अधिकार है आध्यात्मिक कहने का आपकी पूजा स्वीकारेगा भगवान ये गलत है ये मानवता नहीं है ये हैवान है ख्याल मेरे हैवान हमारे गांव में कोई प्राणी मरता है गाय मरती है तो गांव के बाहर इसको डाला जाता है तो उसका मांस नोटने के लिए कौन आते हैं गिद्ध आते हैं और काटी हुई मुर्गी आप खाते हो आप कौन हो आ? अरे क्या से क्या बना दिया बड़ा अच्छा लग रहा है गिद्ध कहने से ये अमानवीयता है यह पाखंड नास है नास्तिकता है यह भगवान के कानून का पालन नहीं है आध्यात्मिकता नहीं है ख्याल में जब आप एक किलो मांस खाते हो आठ किलो अनाज बर्बाद करते हो एक किलो मांस निर्माण करने के लिए आठ किलो अनाज चाहिए खिलाया जाता है उस स्थिति में जबकि उनतालीस प्रतिशत लोग भूखे पेड़ सोते हैं शाम को खाने को नहीं मिलता क्या यह मान है कहां लिखा है? है कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है शायद हम भूल गए हैं साथियों जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो ज्ञान है विज्ञान है सत्य है धर्म है अहिंसा है ईश्वर के कानून के अनुसार अगर शेर बकरी को खाता है तो अहिंसा है लेकिन बकरी शेर को खाती है तो क्या है हिंसा है ये सारी सृष्टि भारत के संविधान पर नहीं चलती वहां हमारा देश का संविधान नहीं चलता ईश्वर का संविधान चलता है उसके संविधान के अनुसार सारा ब्रह्मांड चल रहा है तो क्यों बगावत कर रहे हो साथियों क्या जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो ज्ञान है विज्ञान है सत्य है धर्म है अहिंसा है जो अस्तित्व में नहीं है अज्ञान है असत्य है अधर्म है हिंसा है अब इन मानकों पर हम एक एक को जांच लेंगे रासायनिक खुशी घने जंगल ईश्वर का संविधान है प्रकृति है उस प्रकृति में जो अस्तित्व में है ईश्वर के कानून है उस घने जंगल के विशाल का है पेड़ के नीचे जाइए अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता बिना मानव खड़े हुए और देखिये क्या वहां वो ट्रैक्टर की जोताई है घने जंगल में जोताई करते हैं नहीं अनगिनत फल है क्यों है क्या वहां ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद डाला जाता है नहीं डाला जाता है अनगिनत फल है क्या वहां यूरिया डीएपी डाला जाता है नहीं है अनगिनत फल है क्या वहां सिंचाई होती है जंगल में नहीं होते हैं अनगिनत फल है मई महीने में जंगल अगणित फल अनगिनत फल क्या वहां छिड़का होता है दवाओं का कुछ नहीं होता बेदाक फल है इसका मतलब है प्रकृति में रासायनिक खुशी का अस्तित्व अगर प्रकृति में रासायनिक खुशी का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब है रासायनिक खुशी का अस्तित्व भगवान के संविधान में भी नहीं। इसका मतलब है जो रासायनिक खुशी करता है संविधान का पालन नहीं कर आध्यात्मिक हो सकता है हो सकता है कौन हो सकता है पाखंडी नास्तिक शुद्ध रूप क्या अधिकार है गले में माला डालकर मंदिर में जाकर भगवान को ठग देगा साथियों इसका मतलब है रासायनिक कृषि ईश्वर मान्य नहीं है पाखंड नास्तिक उस घने जंगल के पेड़ के नीचे जाइए वो आपको कंपोस्ट नहीं मिलेगा फर्मी कंपोस्ट का प्लान नहीं मिलेगा वहां आपको सिंह का खाद नहीं मिलेगा यानी जैविक खेती का अस्तित्व तो नहीं है इसका मतलब है ईश्वर का कानून है जैविक खेती मत करे उसकी आवश्यकता नहीं, इसका मतलब है जैविक खेती ज्ञान नहीं है विज्ञान नहीं है सत्य नहीं है धर्म नहीं है अहिंसा नहीं है तो क्या है अज्ञान है असत्य है, अधर्म है ईश्वर के खिलाफ बगावत। इसका मतलब है जो जैविक खेती करते हैं वो श्रद्धालु हो ही नहीं सकते आध्यात्मिक हो नहीं सकते एक ही हो सकता है पाखंडी हो सकते नास्तिक हो सकते ईश्वर के वो संविधान में जाकर देखे घने जंगल के उस विशाल का पेड़ के नीचे आपको पंचगव्य का उपयोग नहीं दिखाई देगा खेती में दशकव्या नहीं है वहां अग्निहोत्रता नहीं जलाया जाता अनगिनत फल है इसका मतलब है कि जो वैदिक खेती हम सामने रख रहे हैं उसका अस्तित्व अगर प्रकृति में नहीं है तो वैदिक खेती भी ज्ञान नहीं है विज्ञान नहीं है सत्य नहीं है धर्म नहीं है अज्ञान है असत्य अधर्म है उस विशाल का पेड़ के नीचे जाइए यौगिक खेती नहीं है मन से पाठ नहीं है योग साधना नहीं है अनगिनत फल है इसका मतलब है योगिक खेती भी ज्ञान नहीं है विज्ञान नहीं सत्य नहीं धर्म नहीं असत्य अधर्म है अज्ञान साथियों सारी दुनिया हमारे तरफ दो बातों के लिए देख रही है हिंदुस्तान के तरफ एक हमारा विशुद्ध आध्यात्म और हमारा योगा दो बातों के लिए दिख रही है बहुत आकर्षण है दुनिया को इन दो बातों के लिए हिंदुस्तान के क्या वही आध्यात्म हम कुछ प्रदूषित रूप में साम दुनिया के सामने रखेंगे ये ठीक नहीं होगा लोग नहीं मानेंगे वहां तक नहीं आएंगे विश्वगुरु गुरु हिंदुस्तान ही नहीं सकता अगर अशुद्ध रूप में विकृत रूप में हम आध्यात्म को रखेंगे मैंने कल ही कहा था पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है पूजा पाठ मन के शांति के लिए अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान से संवाद करने के लिए एक संवाद है भगवान से मैं भी पूजा पाठ करता हूं संवाद करता हूं जो कुछ किया उनको बताता हूं और पूछता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं मुझे क्या करना चाहिए संवाद होना चाहिए कि पूजा पाठ करते ही होए, लेकिन भगवान का साकार रूप प्रकृति है साक्षात खड़ी है क्या उसके साथ संवाद नहीं होगा आदत वही हो, हो सकता है दोनों तरह का संवाद हम अगर भगवान से करते हैं तो वही आध्यात्म हो सकता है साथियों इसका मतलब है कि अगर ये सारी पद्धतियां अज्ञान है असत्य अधर्म है स्वीकार्य नहीं है स्वीकार्य नहीं है फिर कौन सी पद्धतियां हम स्वीकार करेंगे इसके बारे में हम कल से विचार कर रहे हैं और कल से देख रहे कि ईश्वर की व्यवस्था में एक ही पद्धति है वह शून्य लागत आध्यात्मिक कुशी शून्य लागत आध्यात्मिक कुशी केवल एक ही है आप पांच दिन सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सही है शत प्रतिशत ईश्वर की व्यवस्था ही हम पांच दिन से सुन रहे कल हमने देखा था कृषि वैज्ञानिक जो दावे कर रहे हैं वो झूठ है गलत है भयकाव्य हैं, गुमराह कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक पूरी दुनिया को किसानों को सरकारों को भी कि भूमि में कुछ भी नहीं होता ऊपर से डालना ही पड़ता है कलम ने एक भी देखा कि जंगल के पेड़ पौधे मानव के सहायता के बिना मानव व्यवस्था के बिना अनगिनत फल हर साल देते हैं इसका मतलब है ईश्वर की एक व्यवस्था है जिनके माध्यम से सारे खाद्य तत्व उनको अपने आप मिल जाते हैं कल हमने देखा कि यह व्यवस्था क्या है अगर भगवान ने मुझे पांव दिए भूख लगी तो चलकर मैं फल पेड़ के नीचे जा सकता हूं फल खा सकता हूं भगवान ने मुझे हाथ दिए इच्छा हुई तो चलकर मैं पेड़ के तरफ जा सकता हूं हाथ से फल तोड़ सकता हूं खा सकता हूं भगवान ने मुझे जुबान दी है भूख लगी तो वो किसी मां से मांग सकता हूं कि मुझे खाने के लिए दिया मुझे भूख लगी है लेकिन ये जंगल का पेड़ स्थिर है भूचल है भूख स्थिर है अचल है चल नहीं सकता किसी को मांग नहीं सकता कहां से लुटकर ला नहीं सकता लेकिन खाली पेट नहीं है जंगल के किसी भी पोडोपदे पो का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में प्रदर्शन करे आपको कोई कमी नहीं मिलेगी नाइट्रोजन के लिए फॉस्मेट के लिए पोटैशियम के लिए माइक्रोन्यूट्रन के लिए कोई कमी नहीं इसका मतलब है सारे खाद्य तत्व पोषक तत्व मिल गए हैं किसने दिए हमने नहीं दिए ईश्वर ने दिए इसका मतलब है ईश्वर की खुद की स्वयं विकास स्वयं पोषी स्वयंपूर्ण व्यवस्था है कल हमने वो देखा अगर ये पेड़ खाली पेट नहीं है सब कुछ उसको मिल गया है कहां से लिया कोई भी पेड़ तीन जगहों से खाद्य तत्व लेता है पोषक तत्व लेता है एक तो हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा लेता है और कॉस्मिक एनर्जी लेता है वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड ऊर्जा लेता है और भूमि से जड़ों के माध्यम से पानी लेता है ये पंचम आपूते हैं पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पृथ्वी माने भू माता भूमाता में से जो खनिज लेता है वो आप मने पानी तेज मने सौर ऊर्जा सूर्य शक्ति वायु मने हवा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और जो आकाश तत्व है वह है कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड ऊर्जा जो सत्तावीस नक्षत्रों से पत्ते लेते हैं